आप सुन रहे हैं दत्तात्रेय जी द्वारा ली गई शिक्षाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम दत्तात्रेय जी ने 24 विभिन्न प्रकार के गुरु बनाए हैं और ये ऐसे गुरु हैं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता कि इनसे कोई शिक्षा ली जा सकती है लेकिन दत्तात्रेय जी ने बताया कि आप अपने आसपास जो कुछ भी देख शिक्षा लेने वाला होना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को जो उपदेश दे रहे हैं उसके अंतर्गत ही वो दत्तात्रेय जी की कथा बता रहे हैं आज सोल में श्लोक में कहा गया सु दुखों पार शासानाम गृहशीषः मधु भुंते यतिर्वै गृहमेधिनाम कि जिस प्रकार शहद चोर मधुमक्खियों द्वारा बड़े ही परिश्रम पूर्वक की गई शहद को निकाल लेता है उसी तरह ब्रह्मचारी तथा सन्यासी जैसे साधु संत पारिवारिक भोग में समर्पित गृहस्थों द्वारा बहुत ही कष्ट सहकर संचित किए गए धन के भोग के अधिकारी हैं देखिए शास्त्रों का यह कहना है कि जो गृहस्थ है ना गृहस्थ उसको वैष्णव विरक्त लोगों को सबसे पहले खिलाना चाहिए यानी घर में अच्छे से अच्छा भोजन जो बनाया जाता है वो सबसे पहले वैष्णवों को भक्तों को खिलाना चाहिए ब्रह्मचारी को खिलाना चाहिए या सन्यासी को खिलाना चाहिए साधु संत को खिलाना चाहिए है ना सबसे पहले अगर कोई गृहस्थ ऐसे भोजन को भिक्षुकों को दान किए बगैर स्वयं खाता है। तो ऐसे जो ग्रहस्ते हैं, उनको पश्चताप के रूप में चंद्रायन उपवास रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे वो, तो उनका जीवन बड़ा ही अशांति पूर्ण हो जाएगा और वो सजा के भागीदार होंगे, है ना? उन्हें सजाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर शास्त्रों ने य हमारे श्रीचैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा कि जो ग्रीहस्त हैं, उनका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वो भक्तों को प्रसाद खिलाएं, भक्तों की सेवा करें। तो जब भक्तों की सेवा होगी, तो ग्रीहस्त शांतिपूर्वक जीवन जी सकेंगे, वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकेंगे, भगवान की तरफ बढ़ सकेंगे, क्योंकि उन्ह संतों के शुभ वचन प्राप्त होंगे क्योंकि संत अगर घर पर आएंगे और उनको भोजन कराया जाएगा तो संत भगवान की बात किए बगैर भला रह सकते हैं कभी भी नहीं रह सकते हैं तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया कि जो वैदिक आदेशों का पालन करते हैं ऐसे जो ग्रहस्ते हैं वो बहुत ही मुश्किल से धन को एकत्र करते हैं, खोप कमाते हैं, कष्ट सहते हैं। देखिए भजन करने में कोई कष्ट नहीं होता, भजन आनंद में है, भक्ति आनंद में है, परम आनंद देती है, सांद्र आनंद देती है, है ना? लेकिन कमाने में बड़ा कष्ट है, कमाने में बहुत कष्ट है, तो वो कष्ट झीलना पड़ता है, उसके बाद अगर पैस तो वो जो पैसा है, हम्म, अगर कोई ग्रहस्त अपने आप अपने इंद्रतुप्ति में लगाता है और भगवान के भक्त और संतों का वो सत्कार नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, तो वो अपने पद से गिर जाता है, है ना? उसको बहुत कष्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं जी, कि जो लोग अपनी इंद्रियों की त्रिपति में मस्त रहते हैं, उन्हें कहा गया है ग्रहमेधी। ये ग्रहमेधी नहीं जानते हैं शास्त्रों के आदेशों को, ना ये शास्त्रों में कोई शद्धा ही रखते हैं। इसीलिए इन ग्रहमेधियों के कारण पूरा जगत आज हिंसा और कष्ट की टूटन से पीड़ित है। तो यदि कोई आराम से जीना चाहता है, भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए भगवान के भक्तों की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए, अपने धन को लगाना चाहिए। हुँ? अगर वो ऐसा करेगा तो भगवान उस पर बड़ी ही कृपा करेंगे। तो ऐसा पहले होता था, जिस समय दत्तात्रेज � मधुमक्खियां बहुत ही परिश्रम पूर्वक शहद को एकत्र करती हैं और शहद चोर आता है और वो बड़े आराम से शहद को निकाल के चल बनता है ऐसे ही जो साधु संत हैं वो गृहस्थों के द्वारा बड़े ही कष्ट से संचित किए गए धन का भोग करने के अधिकारी हैं तो इसलिए सन्यासियों से या साधु संतों से एक सीख ले रहे हैं हमारे दत्तात्रेय जी हुँ? वो कह रहे हैं कि देखो भाई ये जो ब्रह्मचारी हैं या ये जो भक्त हैं इन्हें अपने भोग के लिए अपने खाने पीने के लिए कोई उद्यम नहीं करना होता है उन्हें सोचना नहीं होता है ग्रिहस्थ व्यक्ति को ही उनके लिए प्रयास करने होते हैं। ये हुआ करता था पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले हमारी सभ्यता, हमारे शास्त्रों पर आधारित थी, शास्त्रों को लोग जानते थे, मानते थे। लेकिन इस समय ऐसी अविद्या के शिकार हैं हम, कि हम अपनी जड़ों को काट बैठे हैं और हमें पता ही नहीं चला और अब बहुत बहुत मुश्किल है संभलना संभल सकते हैं हम अगर वापस अपने शास्त्रों की तरफ मुड़े लेकिन मुड़ना भी बड़ा कठिन है विश्वास करना भी बहुत कठिन है लोगों का बहरहाल ब्रह्मचारी से उन्होंने ये सीखा और भी, भी एक अन्य श्लोक में दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी को किस प्रकार से रहना चाहिए ग्राम में गीतम् न शिणु याद्यति वनचरः क्वचित् शिक्षित हरणाद् द्वद्दान गीत मोहितात अर्थात वनवासी सन्यासी को चाहिए कि भौतिक भोग को उत्तेजित करने वाले गीत या संगीत को कभी ना सुने उल्टा संत पुरुष को चाहिए कि ध्यान से उस हिरण के उदाहरण का जो शिकारी के वाद्य के मधुर संगीत से विमोहित होने पर पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है तो यहां भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और वो सीख वो हिरण से ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने भगवान के भजन के लिए सब कुछ त्याग दिया तो भी वो डर के रहे क्योंकि ये जो इंद्रियां इतने समय से विषय भोग करने की अभ्यस्त हैं ना जाने कब दुबारा से इंसान को अपनी चपेट में ले लें अपने संस्कारों की चपेट में ले लें क्योंकि विषय भोग बहुत किया है ना अनेक जन्मों में हमने तो आज तो हमने सब कुछ त्याग दिया कि चलो हम भजन ही करेंगे भक्ति ही करेंगे अगर त्यागा नहीं हम गृहस्थ हैं और वहां भी हम भजन कर रहे हैं तो वहां भी सावधान रहना होगा क्योंकि हम जैसा संग करेंगे हम वैसे हो जाएंगे है ना अगर हम घर में रहकर के, भजन नहीं सुनते भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करते और हम रेडियो पे टेलीविजन पे इंटरनेट पे गाने सुनते हैं फिल्में गाने या कोई दूसरे गाने, हम्म, और संगीत भी ऐसा ही सुनते हैं, गीत भी ऐसा ही सुनते हैं, जिससे कि बहुत इक भोग उत्तेजित हो, उसके अंदर अश्लीलता हो सकती है, उसके अंदर ये उत्तेजना हो सकती है कि चलो भाई मुड़ो, जिंदगी क्या है, जिंदगी जो है पल दो पल है, हम्म, और वो पल दो पल म और वो दुनियावी भी मजा लेना है कल हो ना हो और इस तरीके से इंसान जो है उस गीत और संगीत के चपेट में आ जाए तो फिर क्या होगा धीरे-धीरे धीरे-धीरे धीरे-धीरे इंसान का मन भजन में से हटने लगेगा उसके अंदर भौतिक बंधन के सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे इसलिए अगर कानों को हमें प्रयोग में लाना है � भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में अगर कहीं कोई उपदेश है उसे सुनना चाहिए, भगवान के नामों का गान करना चाहिए, उनके रूप, उनकी लीला का कीर्तन करना चाहिए, और वही सुनना ही चाहिए, और कुछ भी नहीं सुनना चाहिए उसके अलावा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम स्वयं को धोखा देत अपने आप ये बात समझ नहीं रहा है, तो वो हिरण के बारे में सोचे। हिरण की जो कमजोरी है, वो है अच्छा संगीत। और शिकारी इस बात को जानता है। शिकारी क्या करता है? शिकारी हिरण को फंसाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए बहुत अच्छा संगीत चला देता है। और मधुर संगीत से विमोहित होकर के हिरण दौड़ा है ना तो हिरण बेचारा अपनी जान से जाता है क्यों क्योंकि वो अपने कानों को त्रुट करना चाहता था उस लोब को वो हटा नहीं सका तो जब भी हमारा मन किसी दुनियावी बात की तरफ जाए गप सुनने की इच्छा हो कि उनसे गप्पे सुन लें उनसे चुटकुले सुन लें अच्छा गीत सुन लें अच्छा संगीत सुन ले, तो हिरण का जो एग्जाम्पल है उसको याद रखना होगा। हम्म तो हिरण से बहुत बड़ी सीख ले रहे हैं जी। कि कान भी फंसा सकते हैं कान भी मृत्यु का कारण हो सकते हैं हिरण तो अच्छे संगीत के चक्कर में फंस जाता है और हम लोग हम लोग तो दुनियावी बातों में इतने फंसे रहते हैं और आजकल तो कितन चैट्स होते हैं इंटरनेट पर तरह-तरह के चैट्स मोबाइल पर होते हैं इतनी बातें करते हैं हम लोगों से बातें करते हैं कई तरह के गाने सुनते हैं और ढाँचाने क्या-क्या करते हैं और ये सब काम से जब करते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो कान जो है हमारे वो बिल जैसे है, छेद जैसे है। और इनका कोई उपयोग नहीं है अगर हम भगवान के उपदेश ना सुने, भगवान की कथा ना सुने. जैसे मेंढक टर्टर करता है और सांप आकर के उसको खा लेता है, ऐसे ही अगर हम दुनिया भी बातें सुनेंगे, दुनिया भी बातें करेंगे, तो काल हमें निगल जाएगा और मनुष्य जीवन जो हमें बड़ी ही मुश्किल से भगवान ने द